शो no ठॉक अज्ञात की ओर नंबर थ्री मैं अत्यंत आनंदित हूं कि आपसे संध्या अपने हृदय की थोड़ी सी बातें कर सकूंगा अभी कहा गया कि यह समय अंधकारपूर्ण है और यह युग पतन का भौतिकवाद का और मटीरियलिज्म का है सबसे पहले मैं आपको निवेदन कर दूं ये बात अत्यंत गलत है ये बात झूठी है इस बात से यह भ्रम पैदा होता है कि पहले के लोग प्रकाश पूर्ण थे और आज के लोग अंधकार पूर्ण इससे ये भ्रम पैदा होता है कि पहले के लोग अंधकार में नहीं थे और हम अंधकार में इस भ्रम के पैदा हो जाने के कुछ कारण हैं, लेकिन ये बात सच नहीं है हम अनैतिक हैं, इमोरल हैं और पहले के लोग नैतिक थे ये बात भी ठीक नहीं है अगर पहले के लोग नैतिक थे तो महावीर ने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 वो उस पूरे अंधेरे में एक आदमी चमकता हुआ था इसलिए दिखाई पड़ रहा है आज तक अगर सारे लोग चमकते हुए होते वो महावीर कभी के भूल जाते कृष्ण भी कभी के भूल जाते ये दस पंद्रह लोगों के नाम हमें याद है केवल इसलिए कि के इस पूरी अंधेरी रात में दस पांच चमकते हुए सितारे थे लेकिन आदमी की जिंदगी आज तक जमीन पर अंधेरे से भरी रही है युद्ध लड़े गए हैं पांच हजार 15000 युद्ध किन लोगों ने लड़े अगर वे अच्छे लोग थे तो कौन लड़ रहा था हिंदुस्तान की जमीन पर बुद्ध के समय में 2000 राज्य थे और हर रोज इस जमीन पर लड़ाई हो रही थी कौन लड़ता था वो लड़ाई और लड़ाई प्रेम से लड़ी जाती ईमानदारी से लड़ाइया कैसे लड़ी जाती महाभारत हुआ हमारे इस मुल्क में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 चीन में सबसे पुरानी किताब है छह वर्ष पुरानी वो भी कहती है कि पहले के लोग बहुत अच्छे थे आज के लोग बिल्कुल बिगड़ गए ये जमाना अंधकार का आ गए छ हजार वर्ष पुरानी किताब भी ये कहती है कि पहले के लोग अच्छे थे और आज का जमाना अंधकार का है अगर आप उस किताब को पढ़े तो ऐसा लगेगा हमारे जमाने के बाबत कह रहे हैं ये लोग नहीं इसमें कोई बुनियादी भ्रम है पहले के लोग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 मैं ये बात कह कहकर ये कहना चाहता हूं कि ये सवाल किसी युग का नहीं है क्या आदमी अंधकार में है आदमी का चित्त जैसा है अभी और आज तक जैसा रहा है उस चित्त से यह अंधकार पैदा हो रहा है यह किसी युग की भूल नहीं है यह आदमी का चित्त जैसा है उसका परिणाम है और जब तक हम आदमी के चित्त को बदलने की कीमिया तरकीब उसको बदलने की विधि नहीं समझ लेते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 कमजोर क्षणों में प्रकट होने लगेगा वो उसके भीतर निरंतर मौजूद रहेगा और उसकी मौजूदगी उसको भयभीत कर देगी वो घबराया हुआ रहने लगेगा उसको अगर कहीं स्त्री दिख जाए तो वो घबराएगा आंख बंद कर लेगा वो दूर भागेगा जंगलों में जाएगा बस्तियां छोड़ेगा क्योंकि भीतर भय है कि कहीं उसका ब्रह्मचरी न टूट जाए और ब्रह्मचरी टूट जाने का भय क्यों है भय है की भीतर सेक्स की लहरें धक्के दे रही है उनको वो ऊपर से दबाए हुए बैठा हुआ है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 लेकिन अकेले नदी में उतरने का साहस नहीं कर पा रही सहजी उसके मन को ख्याल हुआ इसे हाथ का सहारा दे दू और नदी पार करा दू लेकिन तीस वर्ष से उसने किसी स्त्री को छुआ नहीं था ये ख्याल आते ही कि मैं हाथ का सहारा देकर नदी पार करा दू वो हैरान हो गया तीस साल से सोचता था कि जिस काम के ऊपर उसने वश पा लिया जिस सेक्स को उसने जीत लिया है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 और उसके पार कराने के साथ नमालुम कितना रस और नमालुम कितनी कामनाएं उसके मन में उठने लगे और कितने सपने उसके मन में उठने लगे हैं आंख तो उसने मोड़ ली थी लेकिन आंख मोड़ने से कहीं कुछ होता है वो स्त्री इतनी सुंदर न थी जितनी आंख मोड़ने से और सुंदर मालूम होने लगी आंख उसने बंद कर ली थी वो राम जप था और नदी पार हो रहा था लेकिन भीतर कोई राम नहीं थे वही स्त्री खड़ी थी और बहुत सुंदर होकर खड़ी हो गई थी बंद आंखों में चीजें और सुंदर हो आती हैं। खुली आंखों से चीजें इतनी सुंदर कभी भी नहीं क्योंकि बंद आंखों में चीजें पार्थिव नहीं रह जाती अपार्थिव हो जाती सपना बन जाती वो बहुत घबराया और बहुत बेचैन हुआ अपनी बहुत निंदा उसने की कि मैंने ये सोचा ही क्यों प्राश्चित करूंगा दुखी होऊंगा तीस वर्ष से जैसे मैंने छोड़ रखा था अलग कर रखा वो मौजूद था अलग तो हुआ नहीं था वो नदी बार हो गया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 ये बात बर्दाश्त के बाहर है ये निहायत पाप है कि तुम लड़की को कंधे पर उठाओ और मैं असत्य न बोल सकूंगा मुझे गुरु से कहना पड़ेगा कि यह बात मेरी आंखों के सामने हुई और यह हमारे आश्रम जीवन के विरुद्ध है हमने ब्रह्मचर्य की कसम ली और तुमने युवती को छुआ न केवल छुआ बल्कि कंधे पर उठाया वो युवक हंसने लगा और उसने कहा कि वृद्ध भिक्षु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 अब इसमें दो ही रास्ते अगर वो आदमी बहुत चालाक है समझदार है तो एक रास्ता पाखंड है और वो रास्ता यह है कि वो ऊपर से तो जो दिखाई पड़ता है दिखता रहे और भीतर जो है छुपे रास्तों से उसकी तृप्ति का भी मार्ग खोज ले एक रास्ता तो यह है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 दो तरह की बातें विकसित हुई हैं पाखंड और पागलपन क्या आपको पता है जितने हम सभ्य होते गए हैं उतने ही हमारी संख्या पागलों की बढ़ती चली गई क्या आपको पता है जितने हम शिक्षित होते गए हैं उतने ही हमें पागलखाने बढ़ाने पड़ रहे हैं क्या आपको पता है कि जो हमारी जमीन पे सबसे ज्यादा शिक्षित और सभ्य मुल्क है वही मुल्क सर्वाधिक मानसिक रोगों से भी पीड़ित है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 हम हमेशा ही जो भले लोग हैं उनके हम शत्रु रहे उस गांव के लोग भी हमारे जैसे लोग होंगे तो बुद्ध के शत्रु थे बुद्ध उस गांव से निकले तो उन गांव के लोगों ने रास्ते पर उन्हें घेर लिया और उन्हें बहुत गालियां दी और बहुत अपमान किया बहुत अशब्द बोले बुद्ध ने सुना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 क्योंकि कोई पागल ही गाली ले सकता है कोई समझदार गाली कैसे लेगा मैं दूसरे गाँव से निकला था वहां के लोग मिठाइयां लाए थे बेट करने मैंने उनसे कहा मेरा पेट भरा है तो वो मिठाइयां वापस ले गए जब मैं ना लूंगा तो वो मुझे कैसे दे जाएंगे बुद्ध ने उन लोगों से पूछा कि वो लोग मिठाइयां वापिस ले गए उन्होंने क्या किया होगा एक आदमी ने भीड़ में से कहा उन्होंने अपने बच्चों को बांट दिया होंगी परिवार में दे दिया होंगे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 और ब्रह्मचेरी क्या है वही जो सेक्स था यह दुश्मन नहीं है एक दूसरों के ये उन्हीं शक्तियों का रूपांतरण है वही शक्तियां परिवर्तीत हो जाती है इसलिए अगर आपके भीतर क्रोध है तो आप धन्य हैं क्योंकि आपके भीतर ताकत है और प्रेम का जन्म हो सकता है और अगर आपके भीतर सेक्स है तो आप धन्य है क्योंकि वही ताकत ब्रह्मचरी बन सकती है वही ताकत परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग बन सकती है इसलिए दुखी ना हो और आत्मनिंदा ना करें कि मेरे भीतर क्रोध है काम है फला है है। आत्मनिंदा ना करें यह नैतिकता आत्मनिंदा सिखाती है, सेल्फ सिखाती है। और जो आदमी खुद की निंदा करने लगता है जो आदमी अपनी ही आंखों में गिर जाता है उस आदमी के विकास के शब्दवार बंद हो गए उस आदमी का ऊर्धवगमन बंद हो गया अब वो ऊपर नहीं जाएगा अब उसकी नीचे की यात्रा शुरू हो गई वो जितना अपनी की करेगा उतना ही नीचे गिरता जाएगा और नीचे गिरता जाएगा इसलिए जिन कॉमों ने बहुत नैतिकता की बातें की हैं उनका आदमी एकदम कुरूप हो गया है एकदम अगली हो गया जिन कौमों ने नैतिकता की बहुत बातें की हैं उनका आदमी दीनहीन हो गया उसके चित्त में बड़ी ग्लानी आत्म ग्लानी पैदा हो गई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 आप गलती में हैं अगर सोचते हैं बाहर चला गया बाहर भी प्रकाश जला लें सब तरफ और यहां दिया जलाएं तो आपको अंधेरा कहीं से जाता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा अंधेरा था ही नहीं चला गया ये भाषा की गलती है आ गया ये भी भाषा की गलती केवल प्रकाश आता है और प्रकाश जाता है अंधेरा ना आता और न अंधेरा जाता अंधेरा नहीं है इसलिए जो लोग अंधेरे से सीधी लड़ाई लड़ेंगे वो पागल हो जाएंगे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 उसे उठाइए वो भारी है वो जो भीतर सोई है चेतना से जगाइए वो जितनी जगेगी उतना ही अंधेरा नहीं पाया जाएगा वो दिया जल जाए अंधेरा नहीं है आत्म ज्ञान वो दिया है धर्म उस दिए को जलाने का उपाय है नीतिक उपाय नहीं है नीति से ज्यादा घातक ज्यादा पायजनस ज्यादा विषाक्त और जहरीली और कोई बात नहीं और दुनिया ये जो इतनी अनैतिक दिखाई पड़ रही है ये नैतिक शिक्षा का परिणाम है ये मत सोचिए कि नीति की कमी के कारण ऐसा हो रहा है ये नीति की अति शिक्षा की प्रतिक्रिया है अब ऊब गए पांच हजार साल में लोग इस शिक्षा से है और कुछ नहीं हुआ इस शिक्षा से तो वो इसके विरोध में खड़े हैं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 अब हम ये नहीं चलेंगे सारी बातें हमको जो ठीक लगेगा चाहे वो कोई गलत कहता हो बाइबल गलत कहती हो और मनु गलत कहते हो कन्फ्यूशस गलत कहता हो कोई भी गलत कहता हो सुन लिया हमने अब हम नहीं सुनना चाहते ये उसी शिक्षा का रिएक्शन है उस शिक्षा का विरोध है ये वो शिक्षा असफल हो गई है उस असफलता के लिए लड़के आज बदला ले रहे हैं पुरानी पीढ़ियों से ये बहुत स्वाभाविक है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 आप अपने हाथ से आने वाली पीढ़ियों को नरक में ढकेल रहे हैं ढकेल देंगे निषेध विरोध लाता है यहां खिड़की पर हमें तख्ती टांग दें और लिख दें कि यहां झांकना मना है फिर आप में से कोई इतना ताकतवर है जो बिना झांके निकल जाए और अगर निकल गया तो रात भर पछता आएगा और नींद नहीं आ सकेगी और सपने में देखेगा कि पहुंच गया उसी दरवाजे पर और पट्टी उगाड़ के देख रहा है कि भीतर क्या है शायद जिंदगी भर वो परेशान रहे और बार बार ये ख्याल आ जाए कि क्या था उस दरवाजे के भीतर जिसको मैं छोड़ आया निषेध मत झांको झांकने की इच्छा पैदा करता है नैतिक शिक्षण ने अनैतिक होने की बावदशा पैदा कर दी मत करो मत करो मत करो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 ये न कहे ये न करो ये न करो ये न करो चित्त पर ये भाव न लाएं, बल्कि क्या करो किसको जगाओ कोई पॉजिटिव कोई विधायक साधना जीवन में चाहिए जिससे आत्मा जगे जागरूक हो तो आज की संध्या तो मैं इतना ही कहूंगा निषेधात्मक नीति अर्थहीन है अर्थहीन ही नहीं व्यर्थ है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 उसकी मां हैरान हुई उसने कहा तुम दिन भर बगिया में रहते थे और ये क्या हाल हुआ माओ ने कहा मैं तो एक एक फूल को पानी पिलाता था एक एक पत्ते को पोछता था एक एक फूल को चुनता था कि बढ़ो बड़े हो जाओ लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि बगिया सब सूख गई उसकी मां हंसी और उसने कहा पागल फूलों में फूलों के प्राण नहीं होते प्राण होते हैं जड़ों में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 वो तो जड़ों की ताजगी से अपने आप ताजे हो जाते है लेकिन तू तो पत्तों और फूलों को नहलाता रहा और जड़ें सूखती चली गईं जड़ें सूख गईं तो पत्तों और फूलों को कोई कितना ही नहलाए उससे कुछ भी नहीं हो सकता मैंने जब ये बात सुनी तो मैं हैरान हुआ ये बात तो पूरे आदमी की जिंदगी के बाबत सच है हम फूलों को संभाल रहे हैं और जड़ों को भूल गए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 क्षमा नहीं मांगूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि चोट पहुंचे चोट पहुंचती है तो चिंतन पैदा होता है धन्यगी है, है। अभागे तो वे हैं जो बैठे सुनते रहते हैं उनको कोई चोट भी नहीं पहुंचती उनको कोई परेशानी भी नहीं होती उनको कोई बेचैनी भी नहीं होती उनमें कोई चिंतन भी पैदा नहीं होता तो जिन जिन मित्रों को चोट पहुंची हो उनका मैं बहुत अनुग्रहीत हूं और जिनको न पहुंची हो अगली बार आऊंगा तो और ज्यादा चोट पहुंचाने की कोशिश करूंगा ताकि उनको भी पहुंच जाए मेरी बातों को इतनी शांति और प्रेम से सुना उससे बहुत बहुत धन्यवाद अंत में सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ मेरे प्रणाम स्वीकार करें